नमस्कार आप सुंदर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अरविंद मुखारजी सर अरविंद मुखारजी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ शुरुआती दौर में कमर्शियल बैंक में रहा कैनरा बैंक में कुछ महीनों उसके बाद करीब ढाई तीन वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा दी अच्छा और उसके छत्तीस वर्ष में नाबार्ड में कार्य करने के बाद दो में रिटायर हुआ था अच्छा अच्छा और आज अभी मैं कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद निभा रहा हूँ क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल सबमिट भी अटेंड किया पूरा ब्रह्म कुमारी का जो शांतिवन यहाँ पर तो मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट की कुछ अनुभव आप साझा कीजिए ग्लोबल सबमिट में आने से बहुत बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने को मिला हुँ. बहुत बहुत जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनसे साक्षात्कार भी हुआ उनसे काफ़ी कुछ डिस्कशन करने को भी मिला एक बड़ी टीम हमने भी इसके कार्यक्रम से जुड़ के लोगों के साथ मिलकर के एक बड़ी टीम बनाने का प्रयास भी किया है अच्छा, अच्छा। जिसको आगे ले जाकर के यहाँ के जो फाइंड हमारे जो अचीवमेंट्स रहे हैं और लोगों के साथ संपर्क बना के अपना जो हमारा जो ध्येय है कि समाज की सेवा करना उस दिशा में कार्य करते रहेंगे अरविंद सर मैं चाहूँगा कि यहाँ जैसे कि आज के समय में सारी दुनिया में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं आपके जीवन में भी जैसे कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो आप उतार चढ़ाव में अपने आप कैसे मेंटली स्टेबल रखते हैं क्या करते हैं क्या सोचते हैं चैलेंजेस तो सभी के जीवन में आते हैं वैसे ही मेरे साथ भी चैलेंजेस आते हैं तो जब कठिन समय आता है तो मैं जरूर थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेता हूं और और बड़ा कठिन समय आता है तो दो स्टेप पीछे भी चला जाता हूं फिर जो है कोशिश करता हूँ और जो थोड़ा बहुत मेडिटेशन की शिक्षा है तो हाँ। उसका भी लाभ उठाता हूँ फिर लगता है कि जो होना है वो हो चुका है आगे बढ़ना है और समस्या को हैंडल करता हूँ टैकल करता हूँ छोड़ता नहीं हूँ कभी भी अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग अगर जीवन में पॉज़ लेते हैं तो पॉजिस हमारे लिए जो है बहुत अच्छे काम करते हैं हमें आत्म करने का मौका मिल जाता है और थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जब भी कोई रिसर्च होता है कोई अच्छा निर्माण का कार्य करना हो तो उसके पहले आपको गुफा में बैठ के चिंतन मनन करना होता है जिस तरह से जितने भी हमारे के साइंटिस्ट हुए हैं या जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ये सारे लोग साइलेंस रहते हैं और साइलेंस में इनकी जो है किसी विषय को लेकर बड़े फोकस के साथ उसी विषय के अंदर वो गहराई से उतरते हैं तो इसीलिए लोगों के कल्याण अर्थ कुछ चीज़ें बना पाते हैं तो निश्चित तौर तो पर ये पॉज जो है हमारे जीवन में भी हम भले रिसर्च ना करें कुछ चीज़ें निर्माण ना करें लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर हम पीस या शांति का अनुभव करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो अरविंद जी मैं चाहूँगा कि आपका नाबार्ड में रहा आप बैंकर के रूप में और एग्रीकल्चर वालों को शायद यहाँ से लोन वगैरह या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर के चलते हैं तो थोड़ा सा बताइए कि नाबार्ड किस तरह से कृषि को हेल्प करता है जैसे कि नबर्ट का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में कहते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तो एक राष्ट्रीय स्तर का बैंक जिसका कार्यक्षेत्र कृषि और ग्रामीण विकास है तो कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कोई भी पॉलिसी जो भारतवर्ष में लागू होती है उसको पॉलिसी को बनाना ये नाबार्ड का काम होता है और जो लोन की व्यवस्था है वो बैंकों के माध्यम से है नाबार्ड सीधे तौर पे लोन नहीं देता है कुछ कुछ, कुछ कुछ कुछ कुछ योजनाओं को छोड़ करके अदरवाइज जितनी भी योजनाएं होती जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते है तो नाबार्ड का दिया हुआ प्रोडक्ट है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप की हम बात करते हैं जो किसानों के लिए ये भी किसान का दिया हुआ प्रोडक्ट है नाबार्ड का ही दिया हुआ प्रोडक्ट है ये तो हम बैंकों के माध्यम से जो है लोन दिलवाते हैं हमारे बेनिफिशियरीज को और नाबार्ड री करता है बैंकों को चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसमें जैसे कि किसान जुड़ जाता है बैंक से नाबार्ड से तो उनको क्या लोन बाकी जैसे लोन मिलता है वैसे ही रेंट देना पड़ता है या कुछ उनको कंसेशन मिलता है या कैसे जैसे जैसे जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया जाता है वित्तमान जिसके आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट सैंक्शन की जाती है वो वित्तमान जो निर्धारण किया जाता है उसमें नाबार्ड के अधिकारी रहते हैं और हर जिले का ऐसा वित्तमान होता है जिसके आधार पर बैंक को लोन करना होता है उनकी ज्योत के हिसाब से तो किसानों के साथ तो सीधे तौर पर ऐसा ही जुड़ाव रहता है हाँ नाबार्ड की कई योजनाएं है जहाँ सीधे तौर पर ग्रामीण विकास के लिए कहें तो हम राज्य सरकार को भी लोन देते हैं अगर हम देखते हैं हमारी आर योजना अब भारत के किसी भी ग्रामीण जगह चले जाएंगे तो आपको रूरल ब्रिज होगा रूरल रोड्स होंगी पशु अस्पताल होंगे एजुकेशन संस्थान होंगे वो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ही है तो उसमें लिखा रहेगा कि नाबार्ड नाबार द्वारा, द्वारा वित्त पोषित आरआईडीएफ के अंतर्गत सीधे तौर पे ऐसे और कई प्रो हमारे डेवलपमेंट और प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं जब हम करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट जो कि एक मॉडल के रूप में कहीं काम हो रहा है, जिसको कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और आगे दूसरे बैंक उसको लोन देते रहेंगे वो य, वो उस तरीके डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी डायरेक्ट जो लोन भी नाबार्ड करता है जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और जिस तरह से किसानों के लिए हेल्प कर रहा है वैसे ही ग्रामीण और अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट में भी आप जो है हेल्प करते हैं नाबार्ड के माध्यम से बहुत अच्छी बात आपने बताया और इसमें सीधे तौर पे एक गरीब किसान भी अगर जुड़ना चाहे तो उसकी विधि क्या है कोई भी जैसे हमारे नाबार्ड का जो प्रधान कार्यालय है मुंबई में और हर राज्य के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमारा जो है हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है और नाबार्ड के करीब चार से चार अधिकारी जिले में भी रहते हैं अच्छा तो जो जो भी किसी भी गाँव का कोई भी अगर जो शख्स शख्स है कोई भी किसान है या कोई उसी हमारे जो हमारे जिला कार्यालय हैं वहाँ पे भी जा सकता है और या किसी भी बैंक से अगर वो जाता है कहीं भी बैंक से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो नाबार्ड का जो जिला विकास प्रबंधक होता है वो जो नाबार्ड जो जिले का एल होता है उसके साथ मिलकर के उनकी समस्या का निराकरण करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और इसमें कुछ नवीनता करना चाहते हैं खेती में वगैरह जैसे कोई नया प्रोजेक्ट है जैसे अभी हमने हाल ही में ये प्रोजेक्ट देखा जो हमारे ब्रह्म कुमारी लगा हुआ है जो आदर्श वाटिका में ऐसे ही ऐसे प्रोजेक्ट को भी नाबार्ड जो मॉडल के रूप में कार्य करते है ऐसे ही प्रोडेक्ट को नाबार्ड उद्देश्य क्या है की जो हमारे लघु और सीमांत किसान को कैसे हम कवर कर सके कैसे हम बेनिफिट दिला सके क्योंकि अगर आज देखा जाए तो 90 प्रतिशत से ज़्यादा जो हैं लोगों और सब सीमांत किसान हैं और जो छोटी होती चली जा रही परिवार बढ़ रहे हैं जो छोटी होती चली आ रही तो जो आज जो है कृषि वायबल नहीं दिखती है अगर हम आज के तरीके से करते हैं लेकिन जैसे ही आदर्श वाटिका में जैसे मॉडल फार्म बनाया गया है जहाँ पर मल्टी लेवल क्रॉपिंग हो रही है तो उससे असल में किसान को क्या चाहिए एक रेगुलर इनकम चाहिए सही अगर वो मोनो क्रॉपिंग करता है किसान तो उसको तीन महीने छह महीने के बाद ही पैसा रियलाइज होता है लेकिन आवश्यकता है तो हर हर, हर रोज, रोज होती, हैं। होती है हर महीने होती है तो अब किसान को इस किसी को भी एक उद्योग के रूप में देखना होगा और किसान अगर मल्टी लेवल क्रॉपिंग करता है और वर्टिकल क्रॉपिंग करता है और आज जो नेचुरल जो फार्मिंग का जो दौर है अगर इसके साथ करता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा कृषि एक छोटा भी किसान जिसके पास अगर आधा एकड़ भी ज़मीन है तो वो भी एक वाइबल जो है एक एक्टिविटी एक है अरविंद सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई सुनकर जो है खुश हो रहे होंगे कि हमें भी नाबार्ड से जुड़कर कुछ नया कर सकते तो बिल्कुल आप कर सकते हैं आप अपने आसपास में अपने ज़िले में जो नाबार्ड का बैंक है या उनके पदाधिकारी हैं या उनके जो सेवक रहेंगे ऑफिसर्स रहेंगे उनसे ज़रूर एक बार बात कीजिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके पास तो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़कर अपना जो है जीवन को बेहतर बना सकते हैं अपना खेती को उन्नत खेती के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जैसे मैंने कहा क्रिएटिव बना इन देंस आप नवीनता कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहे हैं तो आसपास भी नज़र घुमाइए जैसे अभी सर ने बताया आ, वाटिका के रूप में जो ऐसी वाटिका बनाई गई है किसान जो है उसमें मल्टी क्रॉप्स ले रहे हैं तो वो चीज़ें आप देख लीजिए कैसे जो हैं लेयर वाली जो किसानी है एक के ऊपर एक जो है अलग अलग सब्जियां आप ले सकते हैं तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप जो है अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं थोड़ा मेहनत शुरू में लगेगा और बाद में आपको सिर्फ़ अच्छी तरह से उसको देख करके अपना काम कर सकते हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सगीत आप सुनाए हैं रेडिमो वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो pere नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अरविंद जी से हमारी बातचीत हो रही है बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया तो अरविंद जी अभी वर्तमान में आप किस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए रिटायरमेंट के बाद अभी जो एक कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन एक संस्था है जी जी उसके साथ हम जुड़े हुए हैं और हम यूथ को एम्पावर करते हैं अच्छा। अगर हम यूथ की बात करते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्कूल से भी हैं और हमारे कॉलेजेस में भी हमारे प्रोग्राम है हमारी फेलोशिप भी चलती है हमारी ग्लोबल फेलोशिप भी चलती है ग्रामीण तो स्तर है? है हम लोगों को चेंज मेकिंग स्किल्स के बारे में बताते हैं जो ए, एक हमारा एक अपना एक मॉडल भी हमने क्रिएट किया हुआ जिसको हम थ्री सी मॉडल ऑफ चेंज मेकिंग कहते हैं कि कलेक्ट क्रिएट एंड चेंज कलेक्ट मतलब आप समस्याओं को कलेक्ट करें समझें उसको सीरियल वाइज लगाए देखें और क्रिएट क्रिएट का मतलब उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं ये आप देखें और उसके बाद चेंज मिस उसको लागू करें योजनाबद्ध बना करके उसको लागू करें मॉनिटर करें और बदलाव लाने का प्रयास करें तो इसी को इसी का एक बृहद रूप एक फाइव सी मॉडल भी है जो हम ग्लोबल जो हमारी जो फेलोशिप होती है आज हमारे करीब 35 से पैंतीस सैंतीस कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में तो हम ऐसे ही चेंज मेकर पिछले बारह दस वर्ष ग्यारह वर्षों से हम लोग बना रहे हैं और करीब पैंतीस हम लोग ऐसे चेंज मेकर आज तक बना चुके हैं हमारे भारतवर्ष या दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं जो जी जी इसमें होता कैसे क्या करते हैं जैसे अब अगर गवर्नमेंट स्कूल जैसे हमारा झुंझुनू में भी पीरमल के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है तो झुंझुनू में जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट भी हम ट्रेनिंग देते हैं या टीओटी मॉडल जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद टीचर्स जो हैं स्कूल में जाके वो ट्रेनिंग देते हैं और हम एक चेंज मेकर लैब सेटअप करते हैं हर स्कूल में चेंज मेकर लैब एक नॉलेज लैब है जहां और जैसे हमारे यहां से इस प्रोग्राम के बाद भी जो है उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है कि जिससे भी कोई भी उनके जागरूकता में कोई कमी न रहे इस इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के वो अपनी जुड़ी हुई समस्या भी का उसका भी समाधान निकालने के लिए तैयार होते हैं और साथ साथ में उनको कोई समाज से जुड़ी अपने जो गांव में है वहां से जुड़ी कोई भी समस्या चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की हो चाहे कोई क्लीनस से रिलेटेड हो चाहे पानी से रिलेटेड हो कोई और भी समस्या उसको लेते हैं और जो है उनके सर, सरपंच से मिल कर के और जो जिला अधिकार से अधिकारी जितने भी उनसे मिल करके उन समस्याओं का निराकरण करते हैं जिसमें हम उनको दूसरी दूसरी संस्थाओं से भी जोड़ते हैं जहां चैलेंजेस आते हैं अगर तो और समाधान निकाला जाता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप अपने नए जो आप संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ पर बच्चों के लिए डायरेक्ट काम किया जाता है और एजुकेशनल प्रोग्राम है जहाँ बच्चे अपनी समस्याओं का जो है कलेक्शन फिर उसके बारे में चिंतन करना और फिर उसका समाधान करना ये आपने बताया बहुत अच्छा लगा मुझे आशा करूंगा कि आप सिरोही में भी शुरू कीजिए इन चीज़ों को अवश्य बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम करने का हमारा पूरा प्लान है और जी, जी, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं सिरोही में और राजस्थान में और भी हमें जिलों में ऐसे ही कार्यक्रम करने हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए अरविंद जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जनता जनार्दन को क्या मैसेज देना चाहेंगे बस क्या समस्याएँ सबके जीवन में आती हैं समस्याओं से घबराए ना जब समस्या आ रही तो समस्या के उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करें और समस्या से भागे नहीं समस्या को डट करके फैसला करें उसके साथ उसको अटैक करें और उसको सल्यूशन निकालें और अपने जीवन में बदलाव लाएं चलिए अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बात ही प्यारा सा मैसेज दिया और बताया कि जब भी समस्या आए तो उसके बारे में सोचें समझे उसका निराकरण करें उसको पकड़ लें और उसको ऐसा फेंक दें कि वापस वो आपके पास नहीं आए और आप सल्यूशन मेकर बने सल्यूशन के साथ आप जिए सोल्यूशन पे फोकस करें सिर्फ समस्या पे फोकस करेंगे तो तनाव हो जाएगा अगर सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको खुशी होगा इन शुभ आशाओं के साथ फिर से सा एक बार अरविंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं थैंक यू बहुत मच धन्यवाद आप सुन रहे हैं रीन वन वन जीरो सुनते रहो बस करते रहो